श्री श्रीपरमात्म नम अथोध्याय श्रीभगवाच इदीर कौंतेय क्षेत्रमीधीये एक तो वे प्राहुः क्षेत्र इति तद्विदः पदछेद इदम शरीर कौंतेय क्षेत्रमित अधीयते एक ये तम प्राहु इति तद्विद अन्वय एव शब्दार कौंतेय हे अर्जुन इदम य शरीर क्षेत्रम, क्षेत्र इति, इस नाम से अभिधीयति कहा जाता है और एक इसको यह जो वेति जानता है तम उसको क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ इति इस नाम से तदविद उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन प्राहु कहते हैं क्षेत्रापि विद्धि सर्व्क्षेत्रु भारत क्षेत्र क्षेत्रम ग्य यज्ञान मत मम पदछेद क्षेत्रम ची विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रो ज्ञान ये शब्दार्थ भारत हे अर्जुन सर्वक्षेत्रेषु सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा अपि, भी माम मुझे ही विद्धि, जान, च और क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का यत जो ज्ञान तत्व से जानता है तत् वह ज्ञान ज्यान ज्ञान है इति ऐसा मम मेरा मत मत है तत् तत्म यच्च यादृक्च यदविकारी यतशो य यद्विकारी तत्सन मेसृु पदछेद त्ेत्र यदृक्करीत ये सृणुअन्वय शब्द तत्व क्षेत्रम क्षेत्र जो और यादृक जैसा है च तथा यदविकारी जिन विकारों वाला है च और यतह जिस कारण से यत जो हुआ है च तथा सह वह क्षेत्रज्ञ भी यह जो च और य जिस प्रभाव वाला है तत् वह सब समेप में मे मुझसे शुणु सुन ऋषिधा गीतम छंदो भीध पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्च हेतु हेतुमद्भितेद ऋषि बहुधा गीत छंदो विधक् ब्रह्मसूत्रपद हेतुम्भ विनश्चित अन्वय शब्द ऋषि ऋषियों द्वारा बहुधा बहुत प्रकार से गीतम कहा गया है और है, विविध विविध छंदों भी वेदमंत्रों द्वारा भी पृथक विभाग पूर्वक गीतम कहा गया है जथा विनिश्चित भली भांति निश्चय किए हुए हेतु हेतुमदि युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्रपद ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा एवं भी गीत कहा गया है महाभूताहकारो बुद्धिर्व्यक्तमे इंद्रियाणी दसकमच पंच चेन्द्रियगोचरा पदछेद महाभूता बुद्धि अव्यक्तिया दश एक चंद्रियोचरा अन्वय एव श महाभूतानि पांच महाभूत अहंकारह, अहंकार बुद्धि बुद्धि और चव्यक्त मूल प्रकृति एवं भी चा तथा, दश दश इंद्रियाड़ी इंद्रिया एकम, एक मन चा, और पंच पांच इंद्रिय गोचरा इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रस और गंध इच्छा द्वेष इच्छाद्वेश दुखम संघातनाधृति सविकारमुदाहरितम् पदछेेद इच्छा देश सुखम दुखम संघाता चेतनाधृति उदाहरितम् अन्वय एवं शब्द इच्छा इच्छा द्वेशह, द्वेश द्वेश सुखम सुख दुखम दुख संघात स्थूल देह का पिंड चेतना चेतना और धृति धृति इस प्रकार सविकारम विकारों के सहित एत यह क्षेत्र क्षेत्र समासेन, संक्षेप में उदाहृत कहा गया है अमानित्व, अहिंसा, अमनित मदंभितम अंसाचातिराजव आचार्योपाशन श्रोषम स्थर्यमात्म विग्रह पदछेद अमान अदम्भिव अहिंसा छाति आर्जव आचार्योपासनम शोचम स्थैर्य आत्मा निग्रह अन्वय शब्दार्थः शब्दाथ श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव अदम्भिव दंभा चरण का अभाव अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना क्षांति क्षमा भाव आर्जवम मनवाणी आदि की सरलता पाशनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा शौचम बाहर भीतर की शुद्धि स्थैर्य अंतकरण की स्थिरता और आत्म विनिग्रह मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह इंद्रिया वैराग्यम अनहंकारे एवं जन्म मृत्यु जरा व्यादुदोषादर्शन पदछेद इंद्रिियास वैराग्यम अनहंकार जन्म मृत्युजरा व्याधि दोषानुदर्शनम् अन्वय इयम् शब्दार्थः इंद्रियार्थेशु, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में वैराग्यम आसक्ति का अभाव च और अनहंकारह एव अहंकार का भी अभाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखदोषादर्शनम जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना अशक्तिर्नभिस्वंगत्रदिषु नित्य समितानिष्टोपत्तिषु पदछेद असक्तिः अनभीस्वंगाष्टोपत्तिषु अन्वय एवं शब्द पुत्रदारगृहादिषु पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति आसक्ति का अभाव अनभीस्वंग ममता का न होना च तथा प्री और प्रिओरअ्रि की प्राप्ति में सदा चित्त का निचितकाहना मयीचान्योग भक्ति्यचारिणी विवक्र्जन संसदी पदछेद अव्यभिचारिणी चन्योगेन देश अव्यचारिण विवेश जनसंसदी अन्वय एवं शब्दाथ मयि मुझ परमेश्वर में अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी भक्ति भक्ति चा, विविक्त देश विविदेश एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और जनसंसदी विषयाशक्त मनुष्यों के समुदाय में अरतिह प्रेम का ना होना अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एकतज्ज्ञानी प्रोक्त अज्ञान यद तो पदछेद इति प्रोक्तम् ज्ञान प्रोत्त अतः अन्यथा न्वय एवं शब्दार्थ अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व तत्वज्ञाथ दर्शनम तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना एक यह सब ज्ञानम ज्ञान है और यत जो अत इससे अन्यथा विपरीत है अज्ञान वह अज्ञान है इति ऐसा प्रोक्त कहा है जेय यज्ञात्वा यज्ञा मृतमश्ते अनाम परम ब्रह्म न सत्न्नासदुच्य पदछेद जेय यक्ष यमृत अश्नुते परम ब्रह्म न सत्सत्च्य अन्वय यत् जो ज्ञे जानने योग्य है तथा यत जिसको ज्ञावा जानकर मनुष्य अमृतम परमानंद को अस्नुते प्राप्त होता है उसको प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूँगा तत् वह अनादि मत अनादि वाला परम परम ब्रह्म ब्रह्म न न सत सत ही उच्यति कहा जाता है न न असत असत ही सर्वतह नसत्सत हीत पारिपाद तत्सिशिरोख सर्वतः सर्वतः तिष्ठति। ुतिम्लोकृत पदछेदत पाणीपादसरो तिष्ठति। सर्वतुतिम्लोकृत्य ठती शब्दार्थः एव श सर्वतः पाड़ीपादम सब ओर हाथ पैर वाला सर्वतो सर्वतोशरोमुखम सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सर्वतः श्रुतिमत सब ओर कान वाला है यत क्योंकि वह लोके संसार में सबको व्याप्त करके है। आवृत व्याप्तकर्क ठति स्र्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रियवर्जित अशक्त सर्वृचु गुणभोक्त पदछेदेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जित अशक्त सर्वृत एव निगुण गुणभोक्तृच अन्वय एवं शब्दार्थ सर्वेन्द्रिय गुणाभासम संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है परंतु वास्तव में सर्वेन्द्रिय विवर्जित सब इंद्रियों से रहित है चा तथा असक्तम आसक्ति रहित होने पर एव भी सर्वभृत सबका धारण पोषण करने वाला च और निर्गुण निर्गुण होने पर भी गुणभोक्तृगुणों को भोगने वाला है चांतिके बिरूता अचर चरमेंव च दूरस्थ चांति के तत्द बतूता चरमे सूक्ष्मेय दूरस्थम चिकके तत्वय शब्दार्थ भूता चराचर सब भूतों की बही अंतः बाहर भीतर परिपूर्ण है और चरम अचरम चर अचर रूप एवं भी वही है और तत वह तत्व सूक्ष्म होने से अविज्ञेय अविज्ञेय है चथा तथा अंतिके अति समीप में च और दूरस्थम दूर में भी स्थित तत् वही है अविभक् भूतेषु विभक्तमीव चूतभर्तृच तजे घृशिष् प्रभव पदछेद अविभक्त भूतेषु विभक्त चितूतभर्तृच तत्य ग्रशिष्णु प्रभवष्णुच अन्वय एवं शब्दार्थ अविभक्त विभागरहित से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर च भी भूतेषु चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्तम इव विभक्तसा स्थित स्थित प्रतीत होता है च तथा तत वह ज्ञेय जानने योग्य परमात्मा भूतभर्तृ विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला च और ग्रसिष्णु रुद्र रूप से संहार करने वाला च तथा प्रभविष्णु ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है ज्योतिषा त्योतिमस्य ज्ञान जेय ज्ञानगम्यस्विष्ठ पदछेद ज्योतिषा त्योतिमस्य ज्ञान जेय ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्विष्ठित अन्वय एवं शब्दार्थः तत् वह परब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतियों का अपि भी ज्योति, ज्योति एवं तमस मयासे परम अत्यंतरी उच्यते कहा जाता है वह परमात्मा ज्ञानम बोधस्वरूप ज्ञेय जानने के योग्य एवं ज्ञानगम्यम तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सर्वस्य सबके हृदय हृदय में विष्ठितम विशेष रूप से स्थित है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम समासतः जेय चोत पद्यते विजा इति पदछेदेत्र तथा च ज्ञान जेयच मद्भक्ता मद्भाय उपपद्य अन्वय एवं इति इस प्रकार क्षेत्रम क्षेत्र तथा तथा ज्ञानम ज्ञान च और ज्ञे जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप समसत संक्षेप से उक्तम कहा गया मदभक्त मेरा भक्त एक इसको विज्ञाय तत्व से जानकर मद्भाय मेरे स्वरूप को उपपद्य प्राप्त होता है प्रकृति पुरुष विध्यनादी विकाराश्च गुणाश्च विधि प्रकृतिसंभवान्द्छेद प्रकृति पुर विधि अनादी उपी विकारांच गुणांच विधि प्रकृतिसंभवान्वय एवं शब्द प्रकृति प्रकृति च और पुरुषम पुरुष उभौ इन दोनों को एव एवं तू अनादि अनादि अनादिविधि जान च और विकारान रागद्वेशादि विकारों को चा, तथा गुणान त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को अपि भी प्रकृतिसंभवान्कृति से ही उत्पन्न जान कार्यकरण कार्यक्रक हेतु प्रकृतिच्यौरष सुखदुखा भोक्तृत्व हेतु पदछेद कार्यकरणकर्तृत्व हेतु प्रकृति पुरुषः सुख दुख हेतु अन्वय एवं शब्द कार्यकरणकर्तृत्व कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु हेतु प्रकृति प्रकृति उचित कही जाती है और पुरुष जीवात्मा सुख दुखानाम सुख दुखों के भोक्तृत्व भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु हेतु उचित कहा जाता है पौरष प्रकृतिस्थो हि भुंते प्रकृतिगुणा कूड़संगोष सदस्योनीजन्मशु वद्छेद पौरष प्रकृतिस्थ हि भुंते प्रकृतिगुणा कूड़संग सदा सद्योनि जन्मसु अन्वय एवं शब्दार्थ प्रकृतिस्थ प्रकृति में स्थित ही ही पुरुष पुरुष प्रकृतिजान प्रकृति से उत्पन्न गुणान त्रिगुणात्मक पदार्थों को भूंगते भोगता है और इन गुणसंग गुणों का संग ही अस्य इस जीवात्मा की सदस्योनी जन्मसु अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारणम कारण है उपद्रष्टानुमता चर्ता भोक्ता महेश्वर पर पुरुषः देस्ष परेद उपद्रष्टा हनुमता चर्ता भोक्ता महेश परमा चु पुरुषः पर अन्वय एवं शब्दार्थ अस्ह इस स्थित अभी देह में स्थित पुरुषः यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है वही उपद्रष्टा साक्षी होने से उपद्रष्टा च और अनुमता यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमता भरता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता भोक्ता, जीव रूप से भोक्ता महेश्वरा ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और परमात्मा शुद्ध सचिदानंद घन होने से परमात्मा इति ऐसा कहा गया है या एवं यं वेत्ती पुरुषम प्रकृति चुनै सह सर्वथा वर्तमानोपि स भिजायते दह, यह च पदछेद सह प्रकृति चुनै अपि न सह भूय अभी अन्वय एवं शब्द इस प्रकार पुषम पुरुष को च और गुण गुणों के सह सहित प्रकृतिम प्रकृति को यह जो मनुष्य वेत्ती तत्त्व से जानता है सह वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान कर्तव्य कर्म करता हुआ अपि भी फिर न नहीं अजाते जनमता ध्यानात्मन पश्येचिदात्मना अन्ख्यन योगेन कर्मयोगेन चापरे पदछेद ध्यान आत्मनि कर्मयोगेन च अपरे योग कर्मयोग शब्द आत्मा परमात्मा को के कितने ही मनुष्य तो आत्मना शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यानेन ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय में पश्यंती देखते हैं अन्य अन्य कितने ही सांख्यन योगेन ज्ञान योग के द्वारा च और अपरे दूसरे कितने ही कर्मयोगेन कर्मयोग के द्वारा पश्यन्ति देखते हैं अर्था प्राप्त करते हैं अन्य अनेजान श्रुवानेभ्य उपाशते तेपी चाति तरव मृत्युम श्रुतिपरायणा अन्येतु अव अजानता श्रुवा अने उपाशते ते अच्तर मृत्यु श्रोति परायणावय शब्दार्थ तु परन्तु अन्े इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे एवं इस प्रकार अजानत न जानते हुए अन्यभ्य दूसरों से अर्थात तत्त्व के जानने वाले पुरुषों से श्रुत्वा सुनकर ही तदनुसार उपासते उपासना करते हैं और ते वे श्रुतिपरायणा श्रवणपरायण पुरुष अपि भी मृत्यु संसार सागर को अति तरती निसंदेह तर जाते हैं यत्साते किंच छेत्र छेत्रग्य संयोगात तद्विद्धि सत्व स्थवर जंगम क्षेत्रक्षेत्रा तद्वितर्ष पदछेद ये किचि संयोगात तत्विद्धि तद्वितर्ष अन्वय एवं शब्दार्थ भरतर्षभ हे अर्जुन यावत, यावन मात्र किंचित, जितने भी स्थावरजंगम स्थावरजंगम सत्व प्राणी संज्ञाते उत्पन्न होते हैं तत उन सबको तू क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न विद्धि जान समम विद्धिजान समे भूतेषुति परमेश विनश्य स्वनश्य पश्यति सश्यति पदछेद परमेश्वरम् विनश्यत्सु तिषंत परमेश्वरम पश्यति अवनश्यम पश्यति पश्य इयम् शब्दार्थः शब्द जो पुरुष विनश्यत्सु नष्ट होते हुए सर्व सब भूतेषु चराचर भूतों में परमेश्वर परमेश्वर को नाश रहित और समं समभाव से सेठंत स्थित पश्यति देखता है स वही यथार्थ पश्यति देखता है समम पश्य ततो समं पश्यन् हि सर्वत्र थ्वरमीनस्यात्मना तांग गति पदछेदश्य समवस्थित नीनस्तिम आत्मा तत यां न्वय एवं शब्दार्थ ही क्योंकि जो पुरुष सर्वत्र सब में समवस्थित सम भाव से स्थित ईश्वरम परमेश्वर को समम समान पश्यन देखता हुआ आत्मना अपनी द्वारा आत्मा अपने को न ही नस्ती नष्ट नहीं करता ततः इससे वह पराम परम गतिम गति को याति प्राप्त होता है प्रकृत चर्माणी क्रियमाणा सर्वश यह पश्यति तथात्म सपश्यति कर्माणि सर्वशः अकर्ता पश्यति तथा प्रकृतियाच कर्मा क्रीय पश्यति अकर्ता सश्यतिन्वय शब्दार्थ च और यह जो पुरुष कर्माणि संपूर्ण कर्मों को सर्वश सब प्रकार से प्रकृतिया प्रकृति के द्वारा एवं क्रियमाणानी किए जाते हुए पश्यति देखता है तथा और आत्मान आत्मा को अकर्तारम अकर्ता पश्यति देखता है सह वही यथार्थ पश्यति देखता है यदा भूत भूतपृथग् भावस्थमुश्य विस्तर ब्रह्म तदा पदछेद यदा भूत पृथक अनुपश्यति भूतपृथग्भाकस्थमश्यत विस्तर ब्रह्म तदा। अनुवाया यदा जिस यह पुरुष भूत पृथक भूतपृथग भूतों के पृथक पृथक भाव को एकस्थम एक परमात्मा में ही स्थित चा तथा, ततह उस परमात्मा से एव ही विस्तारम संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुपश्यति देखता है तदा उसी क्षण वह ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म को संपद्यते प्राप्त हो जाता है अनादिवात निर्गुणवात्मात्माय शरीरस्थोपि कौंतेय न करोति न लिप्यते पदछेद अनादिवात निर्गुण परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थ अभी कौंतेय निप्यते अन्वय शब्दारौंतेय हे अर्जुन अनादि होने से और निर्गुण निर्गुण होने से अय अव्ययः अविनाशी परमात्मा परमात्मा शरीरस्थ शरीर में स्थित होने पर अपी भी वास्तव में न न तो करोति कुछ करता है और न न लिप्यते लिप्त ही होता है यथा सर्वगतम सूक्ष्मत आकाश नोपलिप्यवस्थि देहे तथा आत्मा यथा पदछेद यहाँतम सूक्ष्म न उप सर्वत्र उपलिप्यवस्थि देहे तथा आत्मा न आत्माप्यसे शब्दार्थ यथा जिस प्रकार सर्वगतम सर्वत्र व्याप्त आकाशम आकाश सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्य लिप्त नहीं होता तथा वैसे ही देहे देह में सर्वत्र सर्वत्र अवस्थितः स्थित आत्मा आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से न उपलिप्य लिप्त नहीं होता यथा प्रकाशयतकोकमीम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत पदछेद यहा प्रकाशयती एकण लोकम क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशय भारत अन्वय एवं शब्द भारत हे अर्जुन यथा जिस प्रकार यहां एक ही रवि सूर्य इम इस कृष्णम संपूर्ण लोकम ब्रह्मांड को प्रकाश्यती प्रकाशित करता है तथा उसी प्रकार क्षेत्री एक ही आत्मा कृष्णम संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र को प्रकाशित करता है क्षेत्र क्षेत्रोंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षम ये विदुराती ते परेद क्षेत्र क्षेत्रो एवं अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुह या ते पर अन्वय शब्दार्थ एवं इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रो क्षेत्र और क्षेत्र के अंतरम भेद को तथा भूत प्रकृति मोक्षम कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को ये जो पुरुष ज्ञान चक्षुषा ज्ञान नेत्रों द्वारा विदुह तत्त्व से जानते हैं ते वे महात्मा जन परम परम ब्रह्म परमात्मा को यान्ति प्राप्त होते हैं ओम तस्सदिति श्रीमद भगवदगीता उपनिष्त्सु ब्रह्मविद्याजुन संवाद क्षेत्र क्षेत्रोध्याय